अनु धन ही बोलो भाई सब संत ही दुआ संख्या छब्बीस के बाद मन परिहरी चतुराई मजसि नृपा सिंधुर घुराई जौखल भय श्री राम द्रोही ब्रह्म रुद्र सकी राखीन तोयी मूड़ वृथा जन मार शिगा रामस हो, ये हाला। राम हो ये तब सर निकर कपिन के आगे करी नहीं धारण राम सर लागे सरलागे तब सिर कंदुक समनाना भाल की, गाना। की गाना। जब समर कोटी रघुनायक छुटी हरा बहुसायक तब की चले ही अस गाल तुम्हारा अस विचार भज राम उदारा सुनत बचन रावण पर जरा जरत महानल जनुृत परा कुंभकर्णयस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारी सिद्ध सतरा मोर पाक्रम नहीं सुने जितू चरा चर झारे धार श्यावर राम चंद्र की जय पवन हनुमान की जय भाई सब संतन की जय <coughs> अब स्मरण करें कि रावण की सभा में अंगद ने कल ये रावण को संकेत किया कि भगवान राम कोई मनुष्य नहीं है ये मत समझो कि मनुष्य मात्र हैं वो परम परमात्मा हैं हनुमान जी को मत समझो कि एक साधारण बंदर हैं ऐसे ही गंगा जी को मत समझो कि एक नदी मात्र है गरुड़ को ये मत समझो कि पक्षी मात्र है कामदेव को ये मत समझो कि धनुर्धारी मात्र है इस प्रकार से बहुत से जो अध्यात्म शास्त्र है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कोई रूप दे दिया गया है पेड़ का कल वृक्ष का कामदेव का या धनुर्धारी का या मनुष्य का या बानर का तो ये सब कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही जैसे कि आपको चित्र जैसा बुद्धि में मन में आता है ऐसे ही है अब आपको समझना चाहिए समझदार व्यक्ति को कि ये सब भावात्मक तत्व हैं इनको ठीक ठीक रूप में अपने हृदय में समझना चाहिए उनकी महिमा भी समझनी चाहिए क्या है तो ऐसा कह करके फिर अंगद कहते हैं रावण से कि सुन रावण परिहरे चतुराई हे रावण तुम तो अपनी अब चतुर्ता की बातें छोड़ो भजन से न कृपा सुंदर बनाई कृपा सुंदर भगवान का भजन क्यों नहीं करते माने परम परमात्मा सर्वशक्तिमान है उसकी तो इच्छा करके अपनी चतुरता की बातें करना माने चालाकी चाला की समझना कि मेरे बड़ी ताकत है मैं सब कुछ कर लूंगा मैं बड़ा बुद्धिमान हूं ये सब चतुरता की बातें हैं इनमें कुछ नहीं रखा है ऐसा है कुछ नहीं जैसा कि तुम बोलते हो तुम्हारी परमात्मा के सामने न कोई शक्ति शक्तिशक्ति है न कोई बुद्धि बुद्धि है न तुम्हारा कोई बल है तुम तो उसके सामने कुछ कर नहीं सकते जाओ खल भय से राम कर द्रोही अगर तुम भगवान राम के द्रोही शत्रु बन करके आते हो तो ब्रह्म सकरात सकारात्म तो ही तुम्हें बड़ा भरोसा ब्रह्मा जी का हो बड़ा शंकर जी का हो तो समझोगे ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी महान है जिसने क्या उतार लिया हुआ है भगवान राम है रावण को संकेत इस बात का है तुमने तपस्या की ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हो चाहे शंकर जी ने वरदान दिया हो और उन्होंने तुमको कुछ भी वरदान दिया हो लेकिन वो तुमको बचा नहीं सकते ब्रह्मा जी से जब इन्होंने वरदान मांगा रावण ने तपस्या करते करते तो ब्रह्मा जी ने इन्होंने कहा कि मैं किसी की मारी न ये वरदान दे दो तो ब्रह्मा जी ने कहा ये ऐसा कहा होता तो तुम्हें जैसे डर हो कि प्राणा मुझे मार देगा उनका तुम बता दो कोई एक्सेप्शन तुम्हें तो रखना पड़ेगा तो ब्राह्मण ने ये कहा कि मानर मनुष्य जात दो बारे का उसे हम मरे न मारे हम किसी के मारे न मरे बस मनुष्य और बारह दो तो को छोड़ करके क्योंकि ये तो हमारे वैसे ही में है अगर आप कहते हो कोई एक्सेप्शन छोड़ दो तो हम ऐसा एक्सेप्शन छोड़ दें जिनकी किब्बत की बात ही नहीं कि न मनुष्य मुझे मार सकता है न बानवर मुझे मार सकता है बाकी और कोई न मार सके तो आप रावण ने जब सरकार से उनसे वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा लेकिन बस इतनी तो बात रही कि मनुष्य बानवर मार सकते हैं बाकी कोई नहीं मर सकता है तो ब्रह्मा जी ये तो नहीं कह सकते कि हां चलो तुम किसी को मारे नहीं मरो तो कहने का तात्पर्य भी अध्यात्म विद्या का सिद्धांत यह है कि जब तक व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचता तब तक वह अमृत स्वरूप नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति में ही अमृतत्व तो है उसके पहले व्यक्ति ये हो सकता है कि उसकी आयु बहुत हो जाए देवता का शरीर हो जाए तो बहुत बड़ी आयु हो जाए <coughs> कीट पतन पशु पक्षियों के शरीर हो जाए तो छोटी आयु हो जाए आयु छोटी हो सकती है आयु बड़ी हो सकती है यह सब हो सकता है लेकिन जन्मरण के चक्र से नहीं छूट सकता तो भाई मरना जन्ना जन्ना मरना पड़ेगा उसे वो तो एकमात्र यही उपाय है कि परमात्मा को प्राप्त करे परमात्मा भाव में स्थित हो तो परमात्मा जैसे नित्रमुक्त स्वरूप अमृत स्वरूप है तो वैसे वो भी अमृत स्वरूप अपने आप को जान सकता है पा सकता है और इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रास्ता नहीं इसलिए कोई उसको जीव को व्यक्ति को कोई बचा ले मृत्यु से तो कोई बच सकता ही नहीं है ये सिद्धांत राण के साथ नहीं दिखाते रावण ने अपने आप को समझ लिया मत मरु या नहीं मुझे कोई मारी नहीं सकता तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं इनमें कुछ तत्व तो नहीं है कहते हैं मूल प्रथा जिनमार गाला इसलिए अंगद कहते हैं कि तुम देखो व्यर्थ में अपने काल मत बचाओ तो मूर्खता ही बातें करते हो मानी जैसे संसारी व्यक्ति देहाभिमानी व्यक्ति अपना बड़ा अभिमान करता है तो अध्यात्म विद्या के जानने वाले कह सकते हैं ये तुम्हारी मूर्खता है अभिमान तुम्हारा विकार का है नहीं तुम्हारा शरीर सदा रहने वाला है न तुम सदा रहने वाले हो ये सब विनाशी है चाहे इतनी जवान से अपनी मकबक चांद इतनी कर लो लेकिन वो सब काल के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी राम बैर से हुई यही हाला कि भगवान राम से तुम शत्रुता करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी वो बताते हैं कि क्या दशा होगी के तब सिर निकर कटने के आगे निकरमन समूह तुम्हारे दस दस सिर है वो दस सिर जो है वो कटेंगे कैसे राम धर परिहरी धरण राम सर लागे भगवान राम के बाढ़ लगने से तुम्हारे सारे सिर कट कट कर दी जमीन पर गिरेंगे और उनका सिरों का क्या होगा कि ते तब सिर कंदुक समनाना वे सब सिर गेंद बन जायेंगे और बहुत सी गेंदे खेलने को मिल जाएंगे किनको खिलिया भालू की चौगाना जितने की बानर और जितने भालू हैं वे सब उन लोगों को तुम्हारे सिर का गेंद बना बना करके खेलेंगे माने पैरों से ठोकरें मारेंगे और लुड़काये घूमेंगे तुम जिन सिरों का जिस सिर का बड़ा अभिमान करते हो इनकी ये दुर्दशा होगी माने भगवान राम का विरोध करने से भगवान राम तुम्हारे सर काटेंगे और सिर कटने का परिणाम ये होगा कहते जम ही समर को रघुनायक युद्ध में जब भगवान श्री राम जी क्रोध करेंगे और युद्ध होगा भयंकर दोगा हो तो छुटे हैं यदि कराल बहु बहुसाहक भगवान श्री राम जी के कराल सर छूटेंगे बाल छूटेंगे धनुष के ऊपर से अब वो कराल सहायक के माने काल के समान कराल मैंने पहले ही शुरू कह बाल्ड श्रीलंका कांड के, के भगवान का धनुष काल है बाण जो है काल के अंश हैं, चाहे क्षण हो निमेश हो वर्ष हो माह हो ये सब के सब बाण हैं, ये सब बाण छूटेंगे तब काल के सामने किसी की नहीं चलती जितनी भी सृष्टि है शरीर प्राण मन बुद्धि जीव हो चाहे चर सृष्टि हो चाहे अचर सृष्टि हो ये सब सृष्टि जो है काल के गाल में समा जाती है ये सब विनाशी है इसलिए तो सब नष्ट होने ही वाले इनका स्वभाव ही इसी प्रकार का है हम भगवान के जो बाण हैं वो काल हैं और जब की चले ही तब की चले ही ऐसे गाल तुम्हारा उस समय जब की भगवान के बाण छूटेंगे तुम जयाकुल होगे गए तो तब तुम्हें इस प्रकार जैसे अभी तुम बकमक करते चले जा रहे हो बोल रहे हो बहुत बातें अभिमान दिखा रहे हो कि मेरा ऐसा भुआओं का बल मेरा ऐसा बल ऐसा बल, ऐसा बल उस समय तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी तुम कुछ नहीं बोल पाओगे उस बोलने की भी तामत तुम्हारी नहीं रह जाएगी और विचार असविचार भजुराम उदारा ऐसा विचार करके तुम भगवान श्री राम जी का भजन करो यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी मन भगवान की क्षण में जाओ और माने अपनी यह अभिमान अहंकार छोड़ करके परमात्मा की क्षण में आ जाओ तभी तुम्हारा कल्याण तभी तुम्हें शांति विश्राम मिलेगी नहीं तो मिलने वाली नहीं है अंगद कहते जब तुम्हारे सिर कट करके भूम पर गिरेंगे और भालू और बारह बजे तुम्हारे उन गेंदों से चौगान खेल रहे होंगे तो तुम्हारे कंधे के ऊपर सिर तो होगा नहीं हम उस समय अगर तुम यही सब बातें बोलना चाहो मैं बड़ा सा कक्षशाली हूँ तुम मेरा वे क्या बिगाड़ सकते हो तो किस मुख से बोलोगे खिड़क के गिर जाए उस समय तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं रहता है अस विचार भजराम उदारा जब तक तुम्हारा सिर ठीक थिक ठिकठिकाने सिर कंधे के ऊपर है तब तक इस सिर का और मुख का उपयोग कर लो क्या व्यव भगवान राम का भजन कर लो उनका नाम जप लो उनका स्मरण कर लो बस नहीं तो ये सब ये फिर किस काम आने वाला तुम्हारा सिर किस काम आने वाला तुम्हारा मुख <coughs> ये सब नष्टभ्रष्ट <मस्तदर्ष्ट> हो जाएगा <coughs> राम उदारा भगवान श्री राम जी तुम्हारा सिर काटकर के भूकूम पर डाल देंगे लेकिन फिर भी भगवान उदार है युद्ध इतना होता जा रहा है युद्ध की सारी बातें हो रही हैं और भगवान राम रावण को मार देंगे ये सब बात है लेकिन ये सब भगवान की उदारता है संसारी दृष्टि से आप देखेंगे कि तो जो व्यक्ति हमको शरीर में थोड़ा सा धक्का मार दे तो हम उसे उदार नहीं कहेंगे कहीं बड़ा बदमाश है धक्का मार दिया अगर हमारे कोई चाकू मार दे तो बदबड़ाज दुष्ट है बड़ा जो है ये तो पापी है चाकू मार दिया मेरे तब तो, तो बड़ी ख़राब हो जाएगा और अगर कहीं सिर काट दे तो उसे कहो उदार है उदार नहीं हो सकता संसार में ऐसे ही लगता है हा? लेकिन आप परमार्थ की दृष्टि से देखो यदि कोई ऐसा शक्ति हो, हो जो हमको इस शरीर से जिस शरीर में हम बास करते हैं और ये नाना प्रकार के दुखों क्लेशों का भंडार है इस शरीर से ही हमारा छुटकारा कर दे तो वो उदार है कि अनुदार है उसके समान उदार कौन होगा जब हमें शरीर बार बार सही धारण करने पड़ते हैं बार बार जमना मरना पड़ता है इनसे छुटकारा कर दे उससे उदार कौन है सबसे ज्यादा महान वही है श्रेष्ठ वही है उदार शब्द तो संस्कृत में है उदार के मैंने बहुत देने वाला उदार नहीं है उदार के माने श्रेष्ठ कि गीता में आता है चार प्रकार के भक्त हैं और चारों प्रकार के भक्त जो हैं वो सबको भगवान ने कहा कि चारों उदार तो तुलसीदास ने भी अनुवाद उसका किया तो यही बताया कि चारों प्रकार के भक्त जो हैं वो उदार है। उदार हैं कि मैंने श्रेष्ठ जो संसारी व्यक्ति हैं जिनमें भक्ति नहीं है परमार्थ का ज्ञान नहीं है वो निकृष्ट हैं श्रेष्ठ बताने के लिए उदार शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान जो है उदार है कि मन श्रेष्ठ है महान है उनकी महानता ये है कि जो भगवान की शरण में जाता है उसको जनमुक्त के चक्र से छुड़ा देते हैं दुखों के क्लेषों से छुड़ा देते हैं इन सबसे छुटकारा कर देना भगवान का कार्य है इसके उदार है। सुनत तो बचन रावण पर जरा रावण ने जब अंगद की ये बातें सुनी कि भगवान की शरण में जाओ और उनका भजन करो और वो बड़े महान तब अंगद को रावण को क्या लगता है उसका शरीर जल पड़ा माने आग लग गई मानो उसको आग लगी मानो उसे क्रोध आ गया उसे लगा ये बातें हमसे बोलता है सुनत तो वचन रावण पर गरा शरीर उसका जल लगा मैंने क्रोध आ गया उसे और जरत तो महान जन ग्रत पड़ा रावण वैसी क्रोध में था और अंगत की इतनी बात मानो आग, आग में घी पड़ा हो इस प्रकार का हुआ रावण और भबक पड़ा अब कहते हैं उदाहरण इस प्रकार देखो आग जल रही हो उसमें घी डाल तब तो घी जलेगा तो और भक्त सत्य जाग हो जाएगी बस रावण का क्रोध इस प्रकार से और प्रचंड हो गया और रावण खिल्लाया फिर रावण अंगज को फिर बोलने लगा उसे कहने लगा कि कुंभकर्ण असबंध रावण तीन बातें कहता है देखो कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई और सुत सुत प्रसिद्ध शकर और शकरारी हमारा सुत और मोर पराक्रम नहीं सुनि चराचर झार और मेरा पराक्रम इन तीनों को देखो इन तीनों का रावण को अहंकार है अपने बल का भी अपने भाई के कुम्भकर्ण का और अपने पुत्र उसका जो है शकरार्य इंद्र को जीतने वाला जो मेघनाथ इन तीनों का बल है ये रावण स्वयं मोह है कुंभकर्ण अभिमान है और मेघनाथ जो वो हो काम है बस इन तीनों ने समस्त विश्व को बस में कर रखा है मोह से अगर पूछो तो तुमसे ज्यादा बलि कौन है तो मोह को दिखाई देगा मुझसे बली कोई नहीं है क्योंकि जितने भी जीव हैं सब मोह में पड़े हुए हैं चाहे कीट पतन पर पक्षी हों चाहे मनुष्य हों चाहे गंधर्व हों चाहे देवता हों सब मोहजाल में फंसे हुए हैं सब यानी सब मोह सबके ऊपर सब का हावी है और मोह का भाई है अभिमान जब मोह में व्यक्ति होता है तो उसका अभिमान भी उसमें होता है मेरे समान कौन है मेरी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है मैं सब कुछ कर सकता हूं <kuh> मुझसे कोई कुछ नहीं बोल सकता है मुझसे कोई कुछ नहीं कर सकता है कि इस प्रकार का विमान व्यक्ति को है जब वो होगा तो उसके साथ उसका विमान भी, भी इस प्रकार भी। और कामना नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित हर व्यक्ति जो है इंद्रिय भोगों की कामनाओं से सभी प्राणी ग्रसित हैं धारी हैं इंद्रियां हैं तो उनके भोग की कामना भी सभी प्राणियों को है इंद्र तक इंद्र के माने जो है वो देवताओं के जो राजा हैं चाहे वो देवताओं के राजा हो गए तो भी कामना से छूटे वो भी नहीं कामना से वो भी ग्रसित हैं इंद्र भी चाहते हैं कि हमारा इंद्रासन हमारा बना रहे हमारा सिंहासन बना रहे कोई ये छीनने न पावे ये कामना उनकी इसलिए कामना है कि मैंने काम के अधीन है काम ने उनको भी जीत रखा है तो वो मोह देखता है कि सही बात तो ये है कि हमारे समान शक्तिशाली और कौन है अभिमान भी हमारा सहायक काम भी हमारा सहायक और हम स्वयं मोर हैं ही और सारे विश्व को हम जीते हुए हों ही और कोई मुताबिक उससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है तो ये तो झूठ बातें कहां ऐसे हो सकता है वृत्ति की बात इसलिए रावण फिर अपने बल का वर्णन करता है और उसकी जहां तक बुद्धि जाती है तो कहां तक बुद्धि जाती है जहां तक उसके अधीन बस में जितने हैं वहीं तक जाती है मोह की विशेषता यह है कि उसे जगत और जीव ही दिखाई देते हैं मोह को परमात्मा नहीं दिख सकता देखो स्वयं विचार करके देखो मोह को परमात्मा नहीं दिख सकता जैसे अंधकार को सूर्य नहीं दिख सकता कारण कभी सूर्य को देखा है बस ऐसे ही करके मोह भी कभी परमात्मा को नहीं देख सकता जान नहीं सकता इसलिए रावण अपनी जहां तक उसकी बुद्धि जाती है जहां तक विचार करता है वहां तक उसकी स्थिति इस प्रकार से है अब देखो इस प्रकार की दशा जो है मोह की है और रावण की है ये है लेकिन शास्त्री कहते हैं कि भाई जीव जहां जितना मोह में पड़ा हुआ हो लेकिन परमात्मा को सिर्फ प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए शास्त्र की शरण में जाए गुरु की शरण में जाए तो उसे परमात्मा का भी बोल हो और मोह से छुटकारा भी जीव को हो सकता है इसलिए उधर भी ध्यान देना चाहिए मोह ग्रसित व्यक्ति ऐसा परमात्मा को तो न जान सकता है न मान सकता है लेकिन यदि शास्त्र को और गुरु के निकट जाए तो फिर वो हो, उसको समझ में आ सकता है कि हम मोह में पड़े हुए हैं इससे हमारा छुटकारा होना चाहिए आगे देखिए कहते हैं रामा बोलता है कि सब शाखा मृग जो रिशहाई बांधा सिंदुई है प्रभुताई नागें नाग खगनी बारी सा सूर सब की सबकी मम भुज सागर बल पूरा जहां बूढ़े बहुसुर नर सूरा बीस पयो दिय पारा को तो पारा तो जो पारा दिगपाल मैं नीर भरावा तो भराबा भूप सुस खल मोई सुनावा जौ कह समर सुभट तब तो नाथा पुन पुनि कहास जात से गुण था, तो था बसीठ पठ बत रिपुशन प्रीति करत नहीं लाजा हरि गिर मथन निरख मबू कपिन प्रभु सराउ सूर्य कवन रावण सरस स्वकर काट जिहिशी न लयति हरस बहू बार नहीं नहीं सा सुशियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सठ शाखा मृत जोड़ सहयी अब रावण कहता अंग थे दे मुर्ग देखो शाखा मृत मान्डर इन की सहायता लेकर के उनको जोड़ करके बांधा सिंह यही प्रवताई माधा सिंधु में समुद्र के ऊपर पुल बना दिया और समुद्र के पार आ गए तो समझते हैं कि बड़े वीर हैं बड़ी उन्होंने पुरुषार्थ उन्होंने दिखा दिया कि कौन बहुत बड़ा काम थोड़ा ही है ना आ जाइ नहीं कदार ऊसा ऐसे यानी कितने पक्षी हैं सुनाएंगे ये करते हैं समुद्र तर तो, तो वो बड़े वीर हो गए पक्षी सूर्य न हो तो सुन सबकी का रे की, की सुन वे कोई पक्षियों को कोई वीर कहता है जो समुद्र पार कर जाना तो समुन्द्र पार कर जाना बहुत बड़ा काम नहीं है मंदोदरी रावण को समझाती है देखो समुद्र पर खेल खेल के समुद्र पार कर लिया आओगे तुम उनको बिल्कुल समझते हो रावण यहां कहता है कि देखो समुद्र पार कर जाना ये कोई ये कोई बहुत पुरुषार्थ का काम नहीं है ये तो पक्षी भी कर लेते हैं अब कहता है कि एक समुद्र और है आ? उस समुद्र को देखो उसको ये पार नहीं कर सकते वो कौन समुद्र है कहते मम भुज सागर बल जल पूरा मेरी भुजाएं जो है वो समुद्रों के समान है एक एक भुजा एक एक समुद्र है जैसे समुद्र में जल भरा होता है तैसे हमारी भुजाओं में अपार बल भरा, भरा हुआ है और जहां बूढ़े बहुसवरंदर सूदा और न जान कितने देवता मनुष्य एक से एक बलवान थे वो सब आकर के यहां डूब गए डूब गए के मैंने क्या है कि चाहे मनुष्य रहे हो बड़े शक्तिशाली मनुष्य रहे हो शरीर से बड़ा बल हो बुद्धि से बड़े बलवान हो लेकिन वो भी मोह में जाकर के मोह के गड्ढे में समुद्र में जाकर के वो भी डूब गए वो भी मोहग्रस्त हो गए देवताओं को कहो मनुष्य जैसे ज्यादा शक्तिशाली है ज्यादा प्रकाशमान मानते बुद्धिमान है तो वो देवता लोग भी मोह में जाकर के मोह के समुद्र में वो भी डूब गए वो भी फार्म नहीं कर पाए मोह को जी कहते हैं ये सबके शब्द सब हैं ये है चाहे जितने शक्तिशाली अपने आप को समझते हो लेकिन मोह से मोह के समुद्रों को कोई नहीं पार कर पाए और रावण कहता है ये समुद्र एक समुद्र नहीं है बीस पयोधी आजाद अपारा हमारी बीस भाए और बीस समुद्र हैं इन बीसों समुद्रों को पार करना एक तो ये बड़े गहरे भी हैं समुद्र और बहुत अपार के मैंने दूरी उनकी लेंथ भी बहुत दूरी भी है जिनको पार करना आसान नहीं है अपार भी है अगाध भी है ऐसे ये समुद्र है हमारी बीस जाएं, तो कौन वीर जो पाई ये पारा तो भरा इस धर्म हो हमारी इन भुजाओं के समुद्र को भरा कौन पार कर सकता है कौन वीर ऐसा दुनिया में कौन वीर है जो मोह से पार हो जाए ऐ पारा वार को उलंग पारी को हो जाए इस संसार सागर को पार करके इस मोह समुद्र को पार करके पार जाने वाला भरा दुनिया में कौन है ऐसे ही रावण बोलता है और एक दृश्य से देखो तो रावण का कथन सही भी बहुत कुछ है लोगों को यह तक नहीं सोचता कि हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं नाक तक और व्याकुल हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं हमारी दुर्दशा हो रही है इसको रियलाइज तक नहीं कर पाते उसी में डूबते रोते रहते हैं और कहते हैं कि बस यही ठीक है और क्या हो सकता है पार होने का विचार तक नहीं आता दिगपालन में नीर भरावा <coughs> रावण कहता है कि और तो और सब दिगपाल जो है वो वो तो हमारे यहाँ पानी भरते हैं दिग्पाल बड़े शक्तिशाली दिशाओं में लगे हुए हैं उनको दिशाओं को सब चारों तरफ से रोके हुए सारे सृष्टि का सारे सृष्टि को अपहोल किए हुए धारण किए हुए हैं सृष्टि चल रही है उनको दिगपाल कहते हैं तो कहते है ऐसे दिगपाल जो है उनको तो सब वो सब मेरे यहाँ पानी भरते हैं उनकी क्या शक्ति मेरे सामने माने वो भी मोहग्रस्त है सबके साथ और भूप सु जैसे खाले सुनावा और तुम इन सब बातों को तो याद नहीं करते तुम एक राजकुमार की बातें करते हो कि वो जो है वो बड़ा शक्तिशाली है तो राजा लोग कहीं मोह से मुक्त होते हैं राजकुमार कहीं मोह से मुक्त होते हैं मोह तो उनको राजाओं को राजकुमारों को सबको घेर लेता जब बड़े बड़े देवताओं को घेरे हुए है को मोह जब उनको उनकी गर्दन पकड़े हुए हैं तो मनुष्यों के और मनुष्य के राजा होकर के उनको कौन पकड़े देखो अब भी संसार में इतने देश हैं और इतने राज्य हैं और उन राजाओं के नेता हैं प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं ये सब सब देशों में सब जगह हैं लेकिन सबकी मोह सबकी गर्दन पकड़े हुए सब मोहजाल में फंसे हुए सब अपने अपने अभिमान में ग्रस्त हैं सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं वो तक कामनाओं के जाल में सब फंसे कोई छूट गया इतने बड़े राजा हो गए इतने बड़े सम्राट हो गए इतने बड़े नेता हो गए इतने बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए देश भर के ऊपर आए तो क्या मोह छूट गए उनको तो वो भी पकड़े हुए वही रावण कहता है कि भूख जैसे खल मोह ही राजाओं की बात क्या करते हो तुम <coughs> ये बड़े शक्तिशाली है मुझसे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है जो पर समर्स भट्ट बना था अब रावण कहता कि अगर तुम्हारा स्वामी युद्ध में बड़ा शक्तिशाली है और मुझसे युद्ध कर सकता है और बड़ा वीर है तो उसे क्या करना चाहिए फिर वो ऐसी बातें क्यों करता है कि पुने कोने कहा से जा से गुण जाता जिसकी तुम बार बार गुण जाता जाते हो वो सौ तौबसीट तो पटवत के कहा जा तो वो बसीठ क्यों पटवत बसीट के माने दूत वो दूध क्यों बार बार दूध क्यों बेचता रहता है इसके माने वो कमजोर है तभी वो बार बार दूध भेज करके संधि करने का प्रस्ताव रखता है सोचता है कि लड़ना पड़े पता नहीं लड़ेंगे तो हार जाए इसलिए ऐसा करे कहीं न कहीं संधि हो जाए रावण किसी प्रकार से मान ले तो लड़ना न पड़े और पर लड़ाई से बच जाए तो अपनी कमजोरी उनको डराती है उनके भीतर से इसलिए दूध भेजते रहते इसमें मानो ये भी एक भाव है रावण कहता मैंने आप तक कोई दूध भेजा जैसे वो भेजते मैं भी तो दूध भेज सकता था लेकिन मैंने कोई आप दूध भेजा क्यों नहीं भेजा मुझे किसका डर मैं क्यों पंद करूं किसी मैं कोई कोई प्रकार मुझे किसी तरफ में वो ही डरता है इसलिए बार बार दूध भेजता मैंने दूध भेजता ये स्वयं उसकी जो है वो है कमजोरी अब देखो संसार में दूसरे इसी प्रकार से संसार में देखो एक अहंकारी भौतिक व्यक्ति है और दूसरा मान दो ज्ञानी है भक्त है परमार्थ के मार्ग में है तो वो परमार्थ का व्यक्ति या भक्त व्यक्ति जो है वो वह हो विनम्र होगा क्षमाशील होगा उदार होगा शांत स्वभाव का होगा तो जो उग्र स्वभाव का संसारी व्यक्ति है अहंकारी व्यक्ति वो क्या कहेगा अरे क्या आध्यात्मिकता में रखिए अध्यात्म वाले व्यक्ति जो ये भक्त भक्त क्या होते हैं कुछ नहीं होते गुड फॉर नथिंग इनमें ताकतिक होते न्यूंग्यूम करते हैं और क्षमा कर देते हैं और जो वो सब इस प्रकार से बोलते हैं इनमें क्या ताकत मुझको देखो मैं कितना डर में और मैं सबको ठिकाने लगातू ये सब डरते हैं ये सब आध्यात्मिक लोग भी मुझसे डरते हैं इसलिए सबके सब मुझे क्षमा कर देते हैं हाथ जोड़ते हैं आ? ऐसे करके लोग आप संसार में समझते हैं लेकिन क्रोध में ज्यादा शक्ति है कि क्षमा में ज्यादा शक्ति है ये हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता लोगों को यह दिखाई देगा कि क्षमा तो कमजोर है कमजोर लोगों का अस्त क्षमा है और शक्तिशाली लोगों का अस्त क्रोध है लेकिन प्रसंग है उल्टा क्रोध कमजोर क्रोध दुर्बल व्यक्तियों में आता है और जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं और वही सहन कर सकते हैं कमजोर व्यक्ति सहन नहीं कर सकते एक उदाहरण में देखो जैसे संसार में मनुष्य शहर में जैसे पॉल्यूशन है उससे रोग लग जाते हैं तो किनको रोग लग जाते हैं कोई शहर भर को रोग थोड़े लगा हुआ है किन लोगों को रोग लग जाते हैं जो शरीर से कमजोर हैं